वैभासिक इसे ने कहा तो निराकरण इतने क्या गया बहुत तो ज्ञान मात्र कल्पना से युवाचार्ञान मात्र ज्ञान ही उस अति कुछ तो नहीं ज्ञान का ही विवरत तो सब इतने तो सब कहा गया अवैध तो सामीप है जो वैदांत प्रतिपाद्य अद्वितीय आत्मा उसके समीप तो यहाँ तक कहा गया उसमें अद्वितय वस्तु में ज्ञान बुद्धि अवतरण करने के लिए ये कहा गया वो समीप कहा इधम तो परमाथ तत्व अद्वैत वेदांत से वज्ञाइ ये परमार्थ तत्व अद्वैत ब्रह्म नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अद्वितीय है भेद रहित तो वेदांत से वज्ञान वेदांत प्रमाण से ही विज्ञेय अन्य प्रमाण से नहीं टीका में सकल भेद विकलम परिपूर्णम अनाद निधनम मात्रम, ज्ञति मात्र तत्त्वमिह प्रतिद्यते सकल भेद विकल भेदरहित सगत सजा विजात तीन प्रकार भेद होता है सगत भेद नहीं सजा नहीं विजाते नहीं कोई वस्तु से भी नहीं, नहीं कोई भेद नहीं निर्भेद अखंडशुद्धवस्तु परिपूर्ण व्यापक परिपूर्ण बाहर अंदर कुछ नहीं सर्वे एक रूप अनादिधन आदिश निधनमच आदि निधन अविद्यमे आदि निधन यदनादि तो निधन आदि नहीं निधन अंत आदिअंतरित उत्पत्ति विनाशहित वो क्या मात्रम बस ज्ञपति चिदूप ज्ञान रूपे ज्ञान क्षेत्रित तो कुश्का स्वरूप मात्रम विषय निर्विषय विषय संबंध रही उपनिषद सम्यं उसके लिए प्रमाण केवल उपनिषद ही प्रमाण है वेदांत वाक्य उपनिषद एक उपनिषद प्रमाणे न समाधिकनीय ज्ञान तत्व तो तो यह प्रतिपाद्यते है वेदांत प्रतिपादन किया गया अपने शास्त्र में भी यही प्रतिपादन किया गया मतांतरे तो नौधमत में इसे परिपूर्ण अनाधुनिक मात्र निर्भेद वस्तु है शुद्ध यही क्या ऐसा नहीं ये विज्ञानवादी ज्ञान मानते हैं अनेक क्षणिक विज्ञान मानते हैं प्रशिक्षण उत्पत्ति नाश वाले और द्वितीय वस्तु वो आनंद रूप है चिद रूप है ये उन्होंने नहीं किया नहीं नहीं, कुतो सांकरिया इसलिए में बौद्ध के साथ मिल जाएगा, इस का का अवकाश, अवकाश अवकाश ही प्राप्त करेगा तो कल्पना वेदांत प्रमाण वस्तु उनमें प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट से शास्त्र से आदा परदेवतामस्कार मंगलाचरण संपादय चारि प्रकरण आगम प्रकरण अद्वैत चार प्रकरण चतुष्ट प्रकरणचतु तेन विशिष्ट शास्त्र चारि प्रकरण विशिष्ट शास्त्र शास्त्र आदो अंत तो प्रथम मंगलाचरण किया गया था अंत में भी परदेवता अनुस्मरण परदेवता का स्मरण करते हुए नमस्कार रूप मंगलाचरण संपादन करते आचार्य <coughs> दुर्दर्शन साम्यं साम्यंग बुद्ध पदमनामस्कुर्मो युद्ध दुर्दर्शम दुखेन दर्शन से दुर्वि अतिगंभर अत्यंत गंभीर है दुर्दर्शन के कारण अति गंभीर है क्योंकि कि प्रमाण से विषय नहीं होता है प्रतीक्षा दिशा अजम समरूप समान, साम्य समरूग सामान्य भेद रहित विशाल गुद्ध है विशेष ज्ञान बुद्धवा पदम पद्यती पदे आत्मतत्व उसको साक्षात्कार करके अनानात्व अविद्यमान नानात्व स्मि जिसमें नानात्व नाना तो भेद नहीं जैसे पद को बुद्धा साक्षात्कार करके यथा बलम नमस्कर्मा यथा बलम सामर्थ्य के अनुसार नमस्कार करते हैं सामर्थ्य कर के अनुसार कम से आरोपित भेद करके भेद का आरोप करके नमस्कार करते जो तो साक्षात्कार हो जाता है एक अद्वितीय तत्त्व तो है उसमें नमस्कारता नमस्कार रहता है फिर भी जब तक तो शरीर प्रारब्ध रहता है कुछ शरीर से व्यवहार होता है शिष्य को उपदेश किया जाता है भिक्षाटन आदि करता है वो ही व्यावहारिक भेद को लेकर के व्यवहार होता है तत्व तो तो दृष्टिया भेद नहीं है अज्ञानी दृष्टिया भेद व्यवहारिक दृष्टिया भेद को लेकर के नमस्कार करते हैं ये भी व्यवहार शास्त्र लिखना शास्त्र उपदेश करना ये भी व्यवहार है व्यावहारिक भेद शिष्य में नहीं है, तो उपदेश ही नहीं बनेगा तो व्यावहारिक भेद जैसे शिष्य में देखते हैं ऐसे ईश्वर में व्यावहारिक भेद भी देखिए व्यावहारिक भेद का आरोप करके तत्व तो तो ज्ञान हो जाता है वास्तव नहीं होने भी भेद को मान करके जैसे उपदेश विख्यात ना है ऐसा नमस्कार भी यथा नमस्कार करते हैं <coughs> कुछ लोग वेदांत विद्या तत्व को ठीक से नहीं समझ करके देखते ज्ञान हो गया तो आगे तो नमस्कार नहीं करना चाहिए अपन से अपने नहीं रहा वो तो ठीक है बाकी सब व्यवहार तो करेंगे उपदेश प्रवचन आश्रम मकान बनाना ये सब तो व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं बस नमस्कार नहीं करेंगे तिलक नहीं लगाएंगे कुछ ना कुछ छोड़ देंगे एक तो हो गया माला कटना क्या जोड़ दे अदित ब्रम है बस जी कुछ कुछ जो सात्व को शास्त्रीय वो उसको छोड़ देंगे और बाकी अन्य तो शास्त्रीय को छोड़ेंगे नहीं वो तो चलेगा फिर था तो नहीं भगवान को प्रणाम नहीं करना है गंगा जी में स्नान नहीं करना ये कुछ कुछ लोग करने लगे तो ज्ञान नहीं उनसे से ज्ञानित्व का आरोप करने से ही ये सब कुछ उसमें से एक देश ग्रहण करना एक देश त्याग करना वास्तव ज्ञान होने पर वास्तव कुछ ही नहीं ईश्वर नहीं भेद नहीं भेद कुछ ही नहीं व्यवहार भी नहीं और व्यवहार जैसे है शिष्य को उपदेश करता है रिक्षा करता है इस प्रकार व्यावहारिका भेद से गंगा जी में स्नान करे मंदिर में अभिषेक करे प्रणाम तो करे तो ये से ब्रह्म ज्ञान नहीं कि ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा ऐसे करने से चंद्रमा तिलक का माला धारण कर दे तो ब्रह्म ज्ञान भाग जाए ऐसा नहीं होता इसलिए वो नहीं समझ करके कुछ लोग इस प्रकार करते हैं बस ज्ञान हो गया और इसको माला क्यों रखें को तिलक नहीं करना और मंदिर में प्रणाम नहीं करना अपन से भी न कुछ नहीं ठीक है कुछ नहीं करना तो ठीक है किंतु ये तो नहीं करना है और बाकी उपदेष प्रवचन करने में उस समय कोई आपत्ति नहीं वो सब होता है ऐसा कुछ करते ऐसा नहीं इसलिए आचार्य कहते बुद्धा पदम अनानात्म नमस्कुर में और यही सब अद्वितीय पदों को साक्षात्कार करके ही यथावलम नमस्क अर्थात भेद जैसे व्यवहार होता है भेद को लेकर नमस्कार करते वो जीवन त्रय वंद्या वेदांत तो गुरु ईश्वर गुरु ईश्वर ऐसा भगवान संग्रह शंकराचार्य का भाष्य कारण जब तक जीवित है ये तीनों वंदे वेदांत तो गुरु ईश्वर है ज्ञान हो गया फिर भी ये वंदनीय पूजनीय है ये नहीं कि ज्ञान हो गया अब और गुरु से दूर रहना गुरु को देखकर के तिरस्कार करना और जहाँ प्रणाम नहीं करना अथा ईश्वर परमात्मा के लिए मंदिर में नहीं जाना वेदांत के लिए वेदांत को जरूरत नहीं ऐसा नहीं बंदनीय पूजा नहीं है यह तक तो जीवित है दुर्दर्शन का दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ कारण क्या है प्रत्यक्षादी प्रमाण अनाधिगम्यम हेतुं विवक्षित विषन अति गंभीर है दुर्विज्ञा के हेतु ही अति गंभीर अति गंभीर क्या है प्रत्यक्षादि प्रमाण अधिगम यत्म प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञा नहीं होता इसे विवक्षा करके कहते अति गंभीर हम प्रत्यक्षादि फिर अनवगाह्य से प्रत्यक्षादि प्रमाण से क्यों विषय नहीं होता है कूटस्तम निर्विशम सर्व संबंध विद्री हेतुत्म अभी प्रत्यार प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय इसलिए नहीं क्योंकि कूटस्थ है वो अजम कह करके जन्मादि भी कार्य साम्य कहा निर्विशय अभिशाल शुद्ध है सर्व संबंध रह तीन ही ती कुटस्तम निर्विशेषत्व सर्व संबंध विद्रीन प्रत्यक्षा के द्वारा विषय नहीं होने नहीं। उसको विशालदम अजम जन्म नहीं होने से अन्य विकार नहीं तो कुटस्त निर्विकार हो गया साम्य समान है निर्विशेष कोई विशेष नहीं विशारदेह स्वच्छ शुद्ध है सर्व संबंध हेतु तय तो अभिप्रत्या आजम अजम इत्यादि विशेषण है कुत अन नास्तियों यदि इस प्रकार प्रमाण का विषय नहीं किससे ज्ञात नहीं होता है तो ऐसे नाती है निश्चय ऐसा निश्चय करना चाहिए ऐसे वस्तु तो को यही नहीं आत्मचतु क्योंकि प्रमाणाधीन तमेय सिद्ध है मानाधीना में सिद्धि प्रमेय ब्रह्म की सिद्धि होगी प्रमाण उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं प्रतीक्षा प्रतीक्षादी प्रमाण का विषय नहीं तो इस वक्त तो नहीं ऐसा निश्चय करना चाहिए के उपनिषद भी अतधर्मा अपकरण द्वारा न अवगमान उपनिषद प्रमाण गम्य उपनिषद प्रमाणगम्य कैसे विधि को से उपनिषद के द्वारा विधि मुख्यान नहीं निषद मुख्या उसमें उपनिषद ब्रह्म में अतधर्म आरोपण न तथिक तथ तद तो ये ब्रह्म उससे भिन्न अतत अत धर्म का अध्यास अनात्मधर्म का अध्यास ब्रह्म में अनात्मधर्म ये आकाशादित हुए ये अभ्यास करके उसका निराकरण करना किंचन अतर्म अभ्यास अतद्यावृत्या यित सूतिरती महिन्न कहा गया महिन्न कृत अतद व्यावृत्या न तद तद व्यावृत्ति अनात्मधर्म का निषेध करके अभ्यास अपवाताभ्यान निष्प्रपंच प्रपंच तो के अभ्यास आरभ करना तिरस्कार करना अतः धर्म का निराकरण के द्वारा जीए होता है ब्रह्म इत्या पदम बुद्धा पदम अना पद्यतिगम्यती पदम विभाग त्रत सक कमस्कार क्रिया स्वीक्रियाती आशंक सकल विभाग विभागरहत अद्वित पदात्मत भेदरहीत उसमें नमस्कार क्रिया का स्वीकार कैसे होगा ऐसा शाम से <Staningben> कहते हैं अनानत्व बुद्ध नानात्व में नहीं यद्य वस्तुता तस्वीर ना नावक्य थे उसमें नानात्व भेद ही नहीं तथा तो यथा सामर्थ्य मायाबल अवलम्ब्य यथाबल नमस्कार यथाबल क्या है सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य क्या है माया माया सामर्थ्य उसको आश्रय करके काल्पनिक नानात्व अनुसृत्य नमस्कार क्रिया ना, नाना तो अभी काल्पनिक है उसका अनुसार करके नमस्कार किया नमस्कार क्रिया भी काल्पनिक है व्यावहारिक है ये कारमा व्यावहारिक उपदेश ग्रंथ व्यावहारिक नमस्कार प्रचयादि प्रयोजन विस्तार नाना शिष्य संबंध ये प्रयोजन वाली प्रयोजन जिसका है नमस्कार क्रिया का प्रामाणिकी अभिप्रेता ये प्रामाणिक्रियालोक मानते हैं श्लोक से तात्पर्य महाभगवान भाष्यकार तात्पर्य कहते शास्त्र समाप्तो परमाथ तत्व तो स्तुति अर्थ नमस्कार उचित समाप्ति में नमस्कार किया जाता है परमार्थ तत्व तो की स्तुति के लिए जो परमार्थ तत्व तो उसको समझ करके नमस्कार करते हैं यदि परमार्थ तत्व शास्त्र आदो से आदोगा व अंत नमस्क्रिय थे तथा तस् आद्यन्त मध्य अनुसंधेहता स्तुति सिद्ध स्तुति कैसे होगी यदि परमा तत्व होगा शास्त्र के आदि में जिस प्रकार नमस्कार किया अंत में नमस्कार करेंगे तो आदि आदिअंत मध्यसु असंधेयताया आदि में नमस्कार अंत में नमस्कार मध्य में नमस्कार से अनुसंधे अनुसार की तो स्तुति सिद्ध होती इस स्तुति के लिए नमस्कार करते बार बार स्मरण करना तेनाथ आदो इव अवसाने प्रविभाव तद्ह श्लोक उपदश्य है इस स्तुति के लिए ही तदर्न स्तुतिशय प्रयोज करते हैं शास्त्र के अंत में मध्य में बार बार उसका स्मरण करेंगे तो अतिशय स्तुति होगी इसलिए तदर्थम स्तुति के लिए आदो अवसाने भी प्रभाव ईश्वर के लिए तदर्थ नमस्कार आदो अंत में जैसी क्या अंत आदमी क्या इस अंत में भी प्रभिभाव प्रभाव ही नमस्कार नम्र होना तद विषय का नमस्कार श्लोके उपदेश करते आचार्य तथा जो प्रतिपाद्य से ब्राह्मणों महामहिमत्व समाधिगतमित अर्थ प्रतिपाद्य ब्रह्म शास्त्र प्रतिपाद्य महामहिमा महत् महान महिमायस्य ये महिमाय स्वरूपर्ज महान है बहुत महिमा ये ज्ञात होता है दूरदर्शकम उत्तम व्यनक्ति दुर्दर्श का दुर्दर्शन गंभीरम उसका स्पष्टीकरण करते हैं भगवान भाष्यकार दूरदर्शन दुखे न दर्शन वसे दूरदर्शन दर्शन दु, दुख से प्रयत्न बहुत कर्ण से होता है प्रमाद आलस्य त्याग करके विवेक भैया संपन्न होकर के दृढ़ निश्चय करके प्रयत्न करने से प्राप्त होता है इसे प्रमाद से प्रमादी इसलिए दुर्दर्शन कहा अस्थि नास्ती से चतुर्थ कोटि वंचित आप दुर्भिज्ञ मित्त अस्थि नास्ति तृतीय कोटि अस्थि नास्ति चतुर्थ कोटि नास्ति नास्ति विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं ये चारिकुट है दुर्विज्ञ अस्थि शब्द से भी कुछ नहीं क्या सत्य आनंद ब्रह्म सत्य जो सद्रूप है सदरूप ये प्रभु स्वामी यश ज्ञाता मृतम स्मृति अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य न सत नहीं असत नहीं सत नहीं का वेदांत प्रमाण से विद्या की निवृत्ति प्रमाण करता है अस्त्यावृत्ति के द्वारा आरत निवृत्ति के द्वारा ही और स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रमाणागम होता है चार ही कोटिता दुर्विज्ञान अतव अति गंभीर इसलिए गंभीर है अर्थात प्रतिशाल प्रमाण का विषय नहीं दुष्प्रवेशम जिसे गंभीर है प्रवेश करना कठिन है महासमुद्रवत महासमुद्र में जैसे अत्यंत गंभीर है उनसे वो अंदर नीचे प्रवेश करना कठिन है इस प्रकार तो ज्ञानी को कैसे ज्ञान होगा जिनको ज्ञान होता है तो इसलिए कहा अकृत प्रज्ञा ही अकृत प्रज्ञा ही दुष्प्रवेशम टीकाने सर्वेशा यथ उत्तर परमार्थ तत्व प्रवेशानुपतिमाशंक परमार्थ तत्व है सबका प्रवेश किसी का, का ही प्रवेश नहीं होगा ऐसा शंका से कहते संप्रदाय रहता है भी संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश यही संप्रदाय रहित गुरु शिष्य परम्परा से उपदेश जिनको प्राप्त नहीं होता है और ज्ञान नहीं हो सका है तथा ते भी तदवत में जो संप्रदाय से उपदेश प्राप्त करते अधिकारी है नमे तो उनको ज्ञान होगा अकृत प्रज्ञा अकृत प्रज्ञाए तकृत प्रज्ञा असंस्कृत मत जिनकी बुद्धिशुद्ध नहीं उनके दर दुष्प्रवेश कौटस्थ्याद्ध्यर्थम व्याख्यातमेव पदत्र अनुबदति अजम साम्यम विशारद तीन पद का व्याख्यान है अजम कूटस्थ सिद्धि के लिए साम्य निर्विशेष विशारदे सर्वसम्बन्ध रहित असंग तीन पद का अनुवाद करते हैं अजम साम्यम विचारदेदांत एक उपलक्षित्विता से उपलक्षित द्विता भाव विशिष्ट नहीं द्वित नवृत्ति विशिष्ट कोई विशेषण उसमें नहीं द्विता भाव से उपलक्षित द्विता भाव उसमें विशेषण नहीं उपलक्षित उपलक्षण नहीं रहने पर भी उपलक्षित स्वरूप ईदृक् पदम अनान नावर्जन बुद्धा ये अनान ना ही तो बुद्ध बुद्धाता बुद्धा अवगम्य साक्षात्कार करके साक्षात्कार कर ब्रह्मभेद ब्रह्म तद्भूता सनता तदुप करके नमस्कुर् तस्पदा इस पद का हम नमस्कार करते हैं ठीक है ब्रह्म ज्ञा ज्ञान साम्या्रह्मीभूत चेत आचार्य ब्रह्म को जानने के बाद ज्ञान के सामर्थ्य से ब्रह्मीभूत होती है यदि तभी कथम तस्में नमस्कर तुम फिर उसके लिए नमस्कार कैसे होगा नहीं परिपूर्ण वस्तु वस्तु तो व्यवहार गुचरता में आचरित इत आशंक वस्तु <laughs> ब्रह्म उस और हो गया आचार्य सैन्य तो वास्तव व्यवहार के विषय नहीं होता है वस्तुत व्यवहार गोचरता आचरती व्यवहार गोचरता व्यवहार विषय को प्राप्त नहीं करता है आचरित ना विषय गोचरता को प्राप्त नहीं करता है इत्या संख्या अव्यवहार्यम अभी व्यवहार गोचरता आपाद्य यहां बलम यथाशक्ति कर्थ वास्तव अव्यवहार्य व्यवहार गोचरता आपाद्य आपादन करे थे व्यावहारिक भेद को लेकर के ही यथावल यथाशक्ति नमस्कार करते थो व्याँ थो व्याँ है परमार्थ तो व्यवहार आ गुचरती भी व्यवहार की विषय नहीं है परमार्थ तत्व माया शक्ति में अनुसित यही बोले माया शक्ति के अनुसरण करके व्यवहार गुचरता में परिकल्प्य व्यवहार विषय तक की कल्पना करके आरोप करके नमस्कार क्रिया तस्मिन प्रयोजन वसा यही प्रयोजन है नाना शास्त्र का व्याख्यान समय ना शास्त्र का प्रचार प्रसार प्रयोजन प्रसाद नमस्कार के लिए आशिता नमस्कार किया क्या है आचार्य का मंगलाचरण हुआ और भगवान भाष्य कार्यकारी भाष्य समाज में मंगलाचरण है